क्योंकि मैंने सोम का रस बहुत सेवन किया है भाषार्थ मैं इस पृथ्वी को व अपने तेज से तपाने वाले सूर्य को यहां और वहां दु लोक में भी जहां चाहूं वहां नष्ट कर सकता हूं मैंने बहुत बार सोम का पान किया है भाषार्थ मेरा दु लोक में एक भाग स्थापित है तथा दूसरा भाग नीचे पृथ्वी पर है मैंने बहुत बार सोम का पान किया है भासार्थ मैं अंतरिक्ष में उदित होने वाले सूर्य की भांति महान से महान हूं मैंने अत्यंत सोमपान किया है भासार्थ इन्द्रदेवों के लिए हब ले जाने वाला मैं यजमानों से अलंकृत होकर हवि ग्रहण करके चला जाता हूं मैंने अनेक बार सोम का सेवन किया है इत्यष्ट माष्टके खष्टो अध्याय अथष्ट माष्टके सप्तमो अध्याय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 सब व्यक्त एवं अव्यक्त स्थावर एवं जंगम विश्व जिसकी कृपा से सुखी है प्राप्त है हे इंद्र उस सुख स्वरूप परमेश्वर की हम सब परिपालित भूत जाति एकत्र और असीम कृपा के लिए उपासना करते हैं भाष्यार्थ हे इंद्र जिससे ये लोग स्त्री पुरुष दो रूप से दो दो होते हैं तथा पुत्र रूप से तीन प्रकार के होते हैं इसी कारण तुझमें ही तेरे लिए ही सब यजमान यज्ञ कार्य समाप्त करते हैं हे इंद्र तू उत्तम में भी उत्तम धनादि से श्रेष्ठ अपत् के सुखप्रद माता-पिता से उत्पन्न कर वह मीठा अपत् मीठे के साथ सुखपूर्वक आपस में मिला दो भासार्थ इसी प्रकार सोम का पान करके प्रसन्न होकर हे इंद्र तू जब धन जीतता है तब बुद्धिमान स्तोता लोग तेरी ही स्तुति करते हैं शत को पराभूत करने वाले इंद्र तू अत्यंत बलशाली है तू हमें स्थिर धन दे दुष्ट राक्षस तेरा नाश न ना कर सकें भाषार्थ हे इंद्र तेरी मदद से कृपा से हम संग्रामों में शत्रुओं को नष्ट करते हैं युद्ध करने योग्य अनेक साधनों को हम जाने तथा तेरे अस्त्रों को वज्र आदि आयुधों को मैं स्तुतियों से उत्साहित करता हूं तेरे लिए स्तुति युक्त मंत्रों से हव या दे अन्न को शुद्ध पवित्र करता हूं भाषार्थ स्तुत्य अनेक रूप वाला अत्यंत दीप्त से युक्त तथा आत्मियों में सर्व श्रेष्ठ इंद्र की मैं स्तुति करता हूं अपने बल से सप्त दानवों का नाश मित्र नमुच करता है और असुरों के बहुत स्थानों को प्राप्त करता है भाषार्थ उस यजमान के घर में तू कनिष्ठ अल्प एवं दिव्य उत्तम धन देता है जिसके घर में तू हव्य आदि अन्न से तृप्त होता है और सभी के निर्माता गमनशील द्यावा पृथ्वी को सुस्थिर करता है इसलिए तू अनंत कार्यों को भी करता है बहुत से फलों को देता है भासारथ सभी ऋषियों में श्रेष्ठ एवं सर्गाभिलाषी बृहद्देव ऋषि इन वेद मंत्रों को इंद्र के सुख के लिए पढ़ता बोलता है वह तेजस्वी सुंदर एवं महान गायों के संघ का स्वामी है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 तथा आंख झपकने वाले संपूर्ण चर जंगम संसार का अपने महान सामर्थ्य से अपनी महिमा से एक ही अद्वितीय राजा है तथा इस द्विपद एवं चतुष्पद दो पाए चौपाए प्राणियों का स्वामी है उस सुख प्रदान करने वाले अद्वितीय परमेश्वर की सब प्रकार से उपासना भक्त करते हैं भाषार्थ ये सभी हिमाच्छन्न पहाड़ जिसकी महिमा से उत्पनन हुए हैं जिसके महान सामर्थ्य को बतलाते हैं तथा जिसके महान सामर्थ्य को जल युक्त नदियां गतिशील पृथ्वी एवं समुद्र आकाश बतला रहे हैं और जिसके महान सामर्थ्य को ये मुख्य दिशाएं जिसके बाहुवत होकर समान सामर्थ्य को बतला रही हैं उस अद्वितीय परमेश्वर की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 उस एक में वह सुख स्वरूप परमेश्वर की सब प्रकार से उपासना करते हैं भाषार्थ जावा पृथ्वी शब्दायमान होकर लोगों की रक्षा हेतु स्थिरभूत होकर एवं अत्यंत प्रकाशित होकर जिसको मन से प्रत्यक्ष देखती है जिसके आश्रय से सूर्य उदय होकर आकाश में चमकता है उस सर्वप्रकाशक सुख स्वरूप परमेश्वर की हम सब प्रकार से भक्त करते हैं भासार्थ महान अज्ञादि संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला तथा हिरेन गर्भ में महान अंड को धारण करने वाला जल ही समस्त जगत को व्यापता है और जिससे उस कारण देवादि सब प्राणियों का प्राणभूत एक अद्वितीय प्रजापति निर्माण हुआ उस सुखस्वरूप परमेश्वर की सब प्रकार से उपासना करते हैं भासार्थ जिसने यज्ञ उत्पन्न करने वाले प्रजापति को धारण करने वाला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 जो पृथ्वी का जनिता सृष्टि को रचने वाला जो सत्य धर्म एवं संसार का धारण करने वाला है और जो स्वर्ग का निर्माण करता है और जो आह्लाद कारक विपुल महान जल को भी उत्पन्न करता है उस सुख स्वरूप अद्वितीय देव की हम श्रेष्ठ रीति से उपासना करते हैं भाषार्थ हे प्रजापति तेरे सिवा दूसरा कोई इन वर्तमान भूत एवं भविष्य के सभी उत्पन्न वस्तुओं को संसार में नहीं व्याप्त सकता अर्थात तू ही हमें प्राप्त हो हम सभी ऐश्वर्य के स्वामी हो द्वा विनसत् तुतर शततम सुक्तम भाषार्थ सूर्य की भांति अद्भुत तेज वाले सुंदर सुखदायक अतिथि के सदृश्य पूज्य एवं किसी से द्वेष न करने वाले अग्नि की मैं स्तुति करता हूं वह अग्नि शोक दुख निवारक सर्व पोषक गाय और श्रेष्ठ बल सामर्थ्य हमें प्रदान करे वह देवों को बुलाने वाला एवं गृहपति है भाषार्थ हे अग्नि तू आनंदित होकर मेरे स्तोत्र की भी कामना कर हे उत्तम कार्य करने वाले तू सभी लोगों का जानने वाला है हे तेजस्वी अग्नि तू यज्ञकर्ता यजमान के लिए यज्ञ में आ तेरा अनुकरण करके देव भी यज्ञ में आते हैं यजमान को यज्ञ का फल देते हैं भाषार्थ हे अग्नि तू पृथ्वी आदि सात स्थानों को व्यापने वाला तथा मरण धर्म रहित अमर तू जो यजमान पुरोदाश आदि हवि अर्पित करता है उस दानशील स्रेष्ट कर्म करता दाता को एक्छित सब प्रकार का धन अईश्वर्य प्रदान कर, हे अग्न जो तुझे समिधा अर्पित करके तेरी समवर्धना करता है, उसको उत्तम वीर पुत्र से युक्त संतत एवं वर्धश्व संपत्य दे।